उसके विपरीत यहाँ पर है मतलब जो क्या है कि कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म को करता है वह बताएंगे लगाइए यहणी है यह तु इंद्रियाणी मनसा नियम में आरभ थे अर्जुन कर्मेंद्रिय ही कर्म योगम अशक्त सह विशिष्य थे लगाइए तू अर्जुन किंतु हे अर्जुन तू अर्जुन किंतु हे अर्जुन मनसा य्रियाम में असक्त कर्मेन्द्रिय कर्मयोग आरभते सह विशिष्य से देखेंगे तो अर्जुन किंतु हे अर्जुन य मनसाइंद्रियाम में असक्त सन् किंतु हे अर्जुन यो मनुष्य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 असक्त आसक्ति रहित हो करके कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम आरभ से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आरम्भ करता है या कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग को करता है ठीक है विषयों में जाने वाली जो शब्द स्पर्श रूप विषयों की ओर दौड़ने वाली जो ज्ञान हैं उनको रोक करके और वो कर्मेंद्रियों से कर्म करता है वाक वाक है न कर्मेंद्री वाक है और तो पानी तो है पाद है इन्हीं से ही वैदिक कर्म सम्पन्न होंगे से तो अपने काम होंगे हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए क्रियाएं होंगी और वाक क्या है वाक पानी पाद स्वायु तो तो से कोई वैदिक कर्म नहीं होना है न है ना आपके शरीर निर्वाह की क्रियाएं होंगी तो किन कर्म इंद्रियों से कर्म होगा वाक पानी और शास्त्रीय कर्म इनसे होना है पाद से कोई चल जा सकते है आप पंक्ति लगाएंगे तू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 पर संसारी पावर जो निषिद्ध कर्म करने वाले हैं उनकी अपेक्षा ये महान है कि नहीं उनकी अपेक्षा तो महान है किन्तु हे अर्जुन कि पुनः कर्म अधिकारी जो अज्ञानी मनुष्य भाष्य में जो आया है इन्द्रियाणी इन्द्रियाणी का क्या अर्थ किया ने बुद्धि इंद्रियाणी यह का क्या अर्थ कर दिया है कर्म अधिकृता अज्ञा यह है ना कर्म अधिकारी अज्ञानी मनुष्य और इंद्रियाणी का अर्थ क्या हो जाएगा बुद्धि इंद्रियाणी मनुषा नियम आरब मनसानिया में तो इस श्लोक के पद है अर्जुन कर्मेंद्रिया ही कर से गया किया। वाक आदि आदि ले लेना है लग जाएगा किंतु हे अर्जुन जो कर्म में अधिकारी अज्ञानी मनुष्य मन के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों का संयम करके कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आरंभ करता है ठीक है तो कैसे आसक्ति रहित होकर बताया था ना की मारा बता है क्या आरंभ करता है किसकी अपेक्षा इतरअ मिथ्याचार अन्न मिथ्याचरण करने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ है इतरस्मात कर अन्य अन्य मिथ्या आचरण करने वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ है पहले तो मिथ्याचरण करने वाला बताया ना हाँ क्या है कि वो कर्में, कर्मेंद्रियों को रोक दिया मतलब कोई सेवा कार्य नहीं करता है कर्म योग नहीं करता है मन से भी करता है ये आदम हुआ ना और इसको भगवान ने श्रेष्ठ कहा जो कर्म योग करने वाले को ये देखिएगा कि उसमें ऐसा होता है लग जाएगा यथा एवं यथा करना क्योंकि ऐसा है इसलिए क्योंकि ऐसा है इसलिए क्या करना चाहिए तो भगवान बताते हैं देखो नियतं है, नियतं है कुरु कर्म शरीर यात्रा कर्मण कर्मतम कर्म करू तु तुम नियत कर्म को करो तू नियत कर्म को करो बताएंगे नियत कर्म जिसके लिए जिन कर्मों का अनिवार्यता विधान किया गया है वे कर्म कैसे हैं नियत कर्म वास्तव बताएंगे कि तू नियत के तुम नियत कर्म को करो आगे देखेंगे कर्म ज्या ही अकर्मण ही अकर्मण कर्म ही अकर्मणा ही करते क्योंकि अकर्मणा करते कर्म ना करने की अपेक्षा क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म कर्म करना श्रेष्ठ है कर्म ना करने की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ है कर्म करना श्रेष्ठ है नियतम का है न कर्म अभी अकर्मणा कर्म ले क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और देखेंगे अकर्मण और शरीर यात्रा ते ना और कर्म न करने से ते शरीर यात्रा अपनी ना प्रसिद्धे थे ते, तेरी तेरा शरीर का तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा और कर्म न करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा है ना निर्वाह के लिए कुछ न कुछ तो सभी करते हैं और वैसे वो आलस्यवाद करते रहेंगे सेवा में कर्मयोग में शास्त्रीय कर्मो अच्छा। में अच्छा पाठ देखेंगे भाषण में नियतम नियतम का भाषाकार क्या करते हैं नित्यम, हुँ? अब नित्यम को समझाते हैं यो यशन कर्मण अधिकृता फलाय चाह अश्रुतम जो जो मनुष्य जिस कर्म में अधिकृत है जिस मनुष्य का जिस कर्म में अधिकार है क्या फला अश्रुतम और वह कर्म फल का जनक नहीं सुना गया है वह कर्म फल के लिए नहीं सुना गया है या वह कर्म फल का जनक नहीं सुना गया है तर नियतम कर्म वह कर्म वह नियत कर्म नित्य कर्म कहलाता है नियतम कर्थ नित्यम किया है ना वह नियत कर्मी क्या कहेंगे उसने नित्य कर्म नियत कर्म कहते हैं उसे कहते हैं और नियत कर्थ नित्य बताया है ना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 कैसा लेना है में कर्म कर्मों से भिन्न कर्म लेना है ठीक है जैसे और ये संद्योपासना का विधायक वाक्य है यहाँ कोई फल तो नहीं सुना गया ना और संध्या मुफासित और क्या से प्रतिदिन हम प्रतिदिन संद्योपासन करना चाहिए अच्छा और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 प्रत्यवाय श्रूयतेम नियतम कर्म हाँ ब्रह्मचारी है उस संयोग आसन करना है वेदाध्ययन करना है गुरु सेवा करनी है सब कैसे कर्म ही नियत करना है मतलब उसको वो नहीं करेगा तो क्या होगा प्रतिवाय होगा प्रतिवाही का क्या अर्थ है पाप ठीक है ना गृहस्थ आश्रमी है पंच महायज्ञ नहीं करेगा वो तो नहीं करेगा तो क्या होगा प्रत्यवाय होगा ठीक है थीद। तो ये जो फल के जनक नहीं कहे गये हैं अभी जब ने भी लिखा है था ना ब्रह्मसूत्र भाष्य में आचार्य शंकर ने भी लिखा है कि उनको क्या है कि ये नित्य कर्मों के नित्य नित्य कर्मों के न करने से प्रत्यवाही होता है ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहा है वस्तु स्थिति वही है ठीक है हाँ और चतुर्दाशमी के लिए चतुर्दाशमी के लिए गृहस्थ आश्रम के कर्म है नहीं इसलिए उसको न करने से प्रतिवाय नहीं ऐसी भी बात है ना तो जिसके लिए जो है उसको न करने से प्रतिवाय है ही ये भाव यही है यहाँ का पंक्ति देखेंगे हाँ वो कर्म कैसा है नियत कर्म है ठीक है तो नियतम अब न्यूतम कर्म गुरु अब से वो युद्ध के मैदान में है अब उस समय युद्ध उसका कैसा कर्म कर है नियत कर्म है युद्ध को छोड़ देगा तो तो लगेगा ही कर्तव्य को छोड़ने तो बड़ा भारी पाप हो जाता है विद्यार्थी है और नहीं पढ़ता है तो क्या है बहुत पाप होता है तो उसके लिए कर्तव्य है ना ये बहुत पाप होता है लिया दो चार साल किसी केस में खाकर काट लो तो बहुत साफ हो जाता है आराम की रोटी खाने से सीधी जगह से तो उसके लिए नियत कर्म हो गया ना साफ होता है अब देखेंगे यहाँ नियतम लग जाएगा कहा गया पाठ है अच्छा अब देखना यथा श्लोक में क्या था तुम नीतम कर्म करू कि तु कर्म को कर ही अकर्मणा कर्म ज्या ही करते क्योंकि अकर्मणा करते कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म ज्याया कर्म करना श्रेष्ठ है क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है लगाइए भाष्य में यथा का क्योंकि यथा भाष्यकार ने जोड़ा है ना कर्म या कर्थ अधिकतरम फलता क्योंकि कर्म कर्म करना फल की दृष्टि से श्रेष्ठ है अधिकतरम अधिकतर श्रेष्ठ ठीक है अधिक श्रेष्ठ कह सकते हैं क्योंकि कर्म क्योंकि कर्म करना फल की क्योंकि फल की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ है कर्म करना कर जाएगा क्योंकि कर्म करना फल की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ है ही करोक में ही अकर्मणा है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 शरीर की स्थिति प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगी कर्म ना करें तो क्या प्रतिष्ठा मिलती है क्या नहीं। नहीं। है नहीं मिलती। हाँ बल्कि जो कुछ करने वाले जो है ना समाज के लिए उन्हीं को प्रतिष्ठा मिलती है न करने वाले को तो लोग से पड़े रहते हैं जैसे कौन पूछता है ऐसा तो यहाँ निर्वाह भी अर्थ है और प्रतिष्ठा भी किया है कर्म न करने से तेरे शरीर की स्थिति प्रतिष्ठा को भी प्राप्त नहीं होगी या तेरे शरीर की स्थिति का निर्वाह नहीं होगा देख लेना अत कर इसलिए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 इस प्रकार से वह मानना इस प्रकार वह मानना भी अनुचित है कथम कैसे अनुचित है मानना तो बताते हैं बंधन कारक होने के कारण कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि तो कर्म से बंधन होता है, से होती है तो कर्म को छोड़ दें, तो कहीं भी अनुचित है जब तक ज्ञान की स्थिति नहीं प्राप्त हुई तब तक, तक कैसे कर्म करना छोड़ सकते हैं? है ना नहीं तो दोनों तरफ से गए अब देखिए आजकल यही होता है दोनों तरफ से लोग खेले जाते हैं बहुत लोगों की ये गति है अब देख लेना आप भूतों को ऐसा देख सकते हैं ये तो उधर ही रहता है ये मुख्य संग कर्मण अय कर्म बंधन यज्ञ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 यज्ञ का अर्थ है यज्ञ यज्ञ शब्द का आराधना का साधन तब तो यज्ञ शब्द क्रिया का वाचक है यज्ञ कार्य क्या किया कि जाए इज्जत इसके द्वारा यज्ञ किया जाता है आराधना की जाती है उसे यज्ञ कहते हैं तब तो यज्ञ शब्द क्रिया का वाचक है और जिसकी आराधना की जाती है ऐसी विस्पत्ति करें तो यज्ञ शब्द किसका वाचक होता है विष्णु का क्रिया विष्णु नहीं है ध्यान रखना हाँ यज्ञों विष्णु यज्ञ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 कर्म करता रहेगा हमें कुछ नहीं कहेगी भगवान उसको अपना प्रेम प्रदान करते हैं मुक्ति देते हैं अब देखेंगे आगे कि इसको करेंगे? से करेंगे भगवद अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा क्या भगवद अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा अन्य कर्म क्या कहेंगे भगवद अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा अन्य कर्म से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 सदर्थम थे ईश्वर के लिए जो किया जाता है या यज्ञ के लिए जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं यज्ञार्थ कर्म मतलब ईश्वर ईश्वरपण बुद्धि से किया जाने वाला कर्म है या ईश्वर की आराधना मानकर किया जाने वाला कर्म है उसमें गीता में है ना स्व कर्मणात्म अभ्यक्ष सिद्धि मानवा अपने कर्मो से मनुष्य भगवान की आराधना करके सिद्धि को प्राप्त करता है तो कुछ कर्म भी भगवान की आराधना रूप है आगे देखेंगे ऐसे गया कर्म हो गया तस्मात कर्मण उस कर्म से अन्य कर्म से भिन्न अन्यत्र का भिन्न भिन्न अन्य कर्मों से यज्ञास कर्मों से भिन्न अन्य कर्मों से लोका अयम लोकाअयम यहाँ लोका कर अधिकृता अधिकृता कर् अधिकारी किसमें अधिकृत कर्मे अधिकृत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 एक मिनट यह मनुष्य कर्म बंधन वाला होता है ठीक है कर्म उसके लिए क्या होता है बंधन बन जाता है या बंधन करने वाला बन जाता है लग जाएगा कर्म बंधन कर्म बंधन जिसके लिए उसे क्या कहेंगे कर्म बंधना उस लोकाकर्थ है क्या वही मनुष्य कर्मकृत मनुष्य कर्माधिकारी मनुष्य न तू यज्ञ अर्थात मतलब ये बुद्धि से किए जाने वाले कर्मो से वह कर्म बंधन वाला नहीं होता है तो नज्ञार्थ कर्मो से वह कर्म बंधन वाला नहीं होता है अतः कर इसलिए श्लोक में आइए श्लोक में आप आए। आएंगे तदर्थम कर्म कौन कौनते मुख्य समाचार कौनते तदर्थम करते उसके लिए किसके लिए यज्ञार्थ युद्ध के लिए या ईश्वर आराधना के लिए हे कौन से यज्ञ के लिए या भगवान के लिए मुक्त संज्ञा कर्म समाचार मुक्त संज्ञा का अर्थ आसक्ति रहित होकर कर्म का आचरण करो इसलिए हे कौन से यज्ञ के लिए आसक्ति रहित होकर कर्मों का आचरण करो ईश्वर पर बुद्धि से जो कर्म किए जाएंगे वो कैसे होंगे ये यज्ञार्थ कर्म होंगे या ईश्वरार्थ कर्म होंगे देखेंगे संत अर्ष इसलिए तदर्थम क्योंकि यज्ञार्थ कर्म बंधनकारक नहीं है इसे करना है दर्शन कर यज्ञार्थम कर्म, कर्म कौनते मुख्य करता की कर्म फल कि कर्म के फल में आशक्ति को छोड़कर कर्म के फल में आशक्ति को छोड़ते छोड़कर छोड़ छोड़कर सन लगाया है ना आसक्ति रहित तो होकर या शक्ति को तो छोड़ कर आसक्ति रहित तो होकर ऐसा निकलता है समाचार करते निर्वरते मतलब करो अच्छा आठवें श्लोक में फिर एक बार देखें ही लगा है ना तो ही करती होता है एक बार फिर देखें नहीं नहीं नहीं ठीक हो गया बता दिया हमने वो वो ठीक ही जैसा बताया था वही ठीक है क्योंकि ही है तू था, लगा कोई दोबारा नहीं रिपीट नहीं करना है ठीक है ईटा चाहते कर्म कर्तव्य चा और इस कारण से अधिकारी मनुष्य को तो कर्म करना चाहिए इस कारण अधिकारी मनुष्य को तो कर्म अभी तो एक कारण ये बताया की बंधन कारक कर्म है क्या मतलब क्या है की ईश्वर इस से किए जाने वाले कर्म बंधन कारक है क्या बंधन कारक है ना तो सभी कर्म बंधन कारक है ये बात नहीं है अच्छा ईश्वर से कर्म करने पर ईश्वर की कृपा प्राप्त होने से तो बहुत रास्ता खुल जाएगा मूर्ति का और इस कारण अधिकारी मनुष्य को कर्म करना चाहिए किस कारण से देखेंगे सह यज्ञ प्रजा प्रजापति पुरा पुरा है सह यज्ञा प्रजा उद पूल प्रजापति प्रसविष्यध्व प्रसविष्व एस वह अस्त इकाधु प्रसविष्यध्व एष वह अस्त इष्टकाम इष्टकाम धुक्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 प्रजाति रचना करके उवाच कहा उवाच का है कहा कहा क्या अनेन अनेन भम है यज्ञ इस यज्ञ के द्वारा उन्नति को प्राप्त करो इस यज्ञ के द्वारा उन्नति करो इस यज्ञ के द्वारा उन्नति करो अपना उत्थान करो ऐसा कर्थ या यज्ञ हुआ अर्थ है कि तुम्हारे लिए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 जो पूजित होता है जो आराधित होता है उसे यज्ञ कहेंगे तो यज्ञ का हो जाए तो विष्णु आराध्य जो पूजित होता है जो आराधित होता है ऐसा जो है ना करुण में प्रत्यय करके बनाएंगे, तो यज्ञ का क्या होगा विष्णु तो यज्ञ यज्ञो वही विष्णु अवयज्ञा अनेरा अने इस साधन से पूजित होता है तो यज्ञ कार्य क्या होगी क्रिया है ना ये ध्यान रखना अच्छा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 प्रजाहा से प्रजाहकार ने क्या लिया है त्रियो वर्ण तीन वर्ण तीन वर्ण वाले मनुष्य हैं तीन वर्ण वाले मनुष्य तो प्रजा का हुआ? हा हा। और फिर लगाया है ना ता मतलब द्वितीय बहुचना श्लोक में जो प्रजा आया है ये द्वितीय बहुत है ये कैसा है क्योंकि सृष्टवा का कर्म है प्रजा को उत्पन्न करके प्रजा को तो करके तो करु में द्वितीय विभक्ति आती है और प्रजा शब्द नित्य बहुवचना प्रजाशब्द ठीक देखा जाता है अमर कोश में बहुवचना प्रजा शब्द को और यहाँ जो पहले जो प्रजा त्रियो वर्ण ऐसा लिखा है ना वास्तुकार ने तो यहाँ प्रजा प्रथमा बहुवचनांत है यहाँ प्रजा कैसा है प्रथमा बहुवचनांत है और श्लोक में प्रजा द्वितीय बहुवचनात है तभीता ऐसा कह दिया क्योंकि त्रियो वर्णाह यदि द्वितीय प्रजा पहले लिखते ना भाष्यकार के भाष्यकार um, तो फिर वहाँ पर क्या कहते वर्णान ऐसा कहना पड़ता क्या कहते वो त्रियो वर्ण अर्थ किया है इसका मतलब भाष्यकार ने पहले प्रजा शब्द प्रथमा बहुचान्त लिखा है ठीक um. तो है तो प्रजा का क्या अर्थ है त्रियो वर्ण द्वितीयचन बहुवचन क्या बनेगा प्रजा श्रेष्ठ आकर्ष उत्पाद की प्रजापति ने पूर्व काल में यज्ञ के सहित तीन वर्णों को उत्पन्न करके पूरा कब सर्गा सृष्टि के आदिकाल में सृष्टि के आदिकाल में है उतवान कहा ठीक है यज्ञ के सहित प्रजा की करके, उत्पत्ति करके यज्ञ की उत्पत्ति का मतलब क्या यज्ञ का विधान बता देना यही है यज्ञ का विधान ही है यज्ञ की उत्पत्ति है यज्ञ का विधान बता देना हाँ तो प्रजापति का अर्थ है पर प्रजा नाम सृष्टा प्रजा को उत्पन्न करने वाले प्रजा को उत्पन्न करने वाले उत अब क्या कहा अन्य क्या लेना यज्ञ प्रसविश्वम प्रासविश्वम का अर्थ किया है प्रसवाह और प्रसवा का क्या अर्थ है वृद्धि है ना तो वृद्धि शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए ताम कुरुधम उत्पत्ति को बाद में देखेंगे प्रसव कुरुधम क्या है, प्रास, है प्रसवा नहीं नहीं प्रसवा नहीं बताता हूँ प्रसविश प्रासविश्वम को समझाते हैं वास्तुकार कैसे प्रसवा का अर्थ है वृद्धि और ताम क्रुधम ताम मतलब वृद्धि को करो प्रसुवा कर इसलिए ताम कहा है मतलब वृद्धि करते उन्नति उन्नति को करो ताम से लेना वृद्धि की उन्नति को करो किसके द्वारा इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति को करो तो, तो यहाँ पर ध्यान देना प्रसव का एक अर्थ हुआ वृद्धि वृद्धि का अर्थ हुआ उन्नति उसको करो अब प्रसुवा का दूसरा अर्थ यहाँ पर है उत्पत्ति दूसरा अर्थ क्या है आप तो फिर ऐसा अर्थ करना की सुकृत की उत्पत्ति करो उत्पत्ति ताम करना उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति करो सुकृत्त की, सुकृत सुझते है शूर्ण सुकृत का क्या है सुर्ण हाँ किस यज्ञ के द्वारा सुकृत की उत्पत्ति करो प्रतिभा का एक अर्थ हो गया वृद्धि और प्रतिभा का दूसरा से क्या है उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति शुक्र की उत्पत्ति को करो सुर्ण की उत्पत्ति को करो यज्ञ के द्वारा लग जाएगा एस यज्ञ है कहा गया पाठ हाँ ठीक है ऐसा एस, है ना श्लोक में ऐसा से क्या लिया भाषण वह करते इस माकम या यज्ञ तुम सबके लिए अस्तु करते इष्ट काम धुख करते देखना कामान दो दिकी इन कामान इष्ट काम धुक मतलब इष्टान करते है मतलब अभिष्ट और कामान का अर्थ है फल विशेषण और दो गी का अर्थ देते क्या है देने वाला हो कि यह यज्ञ तुम सबको अभीष्ट फल विशेषों को देने वाला हो अभी फल विशेषों को देने देने फल कहने से किसी भी फल का ग्रहण होगा फल सांस फल कहने से क्या है हाँ तो फल विशेष मतलब विशेष फल जो चाहे जाते हैं जिनको मनुष्य चाहता है हाँ की यह यज्ञ तुमको अभीष्ट फल विशेषो को देने वाला हो अभीष्ट फल सामान्य होता है की फल विशेष होता है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 तो अविष्ट फल जो है ना अच्छी शुद्धि होकर ज्ञान उत्पत्ति हो भी हो जाएगी ठीक है यज्ञ से लौकिक पारलौकिक सब कुछ प्राप्त होता है और वेद कैसे है वेद तो भगवान की आज्ञा रूप माने गए हैं सनातन धर्म में क्या भगवान की आज्ञा रूप वेद है इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए कथम कैसे क्योंकि वेद तो ईश्वरीय संविधान है वेद क्या है तभी व को अनादि या माना जाता है जैसे भगवान अनादि हैं तो भगवान का संविधान भी अनादि है तभी अनादि क्या वेदों को माना जाता है हाँ देखेंगे कथम कैसे तो पाठ देखिए ये देवान भाव दे देवा भाव परस्परम भाव यंता श्रे पर देवान भावयता अन भावयंतु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम अवश्यक है देवान भावयत अन कथम अवरणिका में है ना कि इसके उन्नति को करो तो कैसे उन्नति को करें है और कि अभीष्ट फल देने वाला कैसे हो ये प्रश्न है ना कथम कैसे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 और पेड़ों के प्रति प्रेम किसी का रह नहीं गया तो जंगल में जो पक्षी रहते हैं पशु रहते हैं पेड़ पौधे हैं भगवान इनको बरसा देते हैं और कमी हो गई है और फिर पाप भी बढ़ रहा है लोगों की जो है ना बुद्धियां भी भ्रष्ट हो रही इसलिए भी वर्षा रुकती है अब देखेंगे तो तभी जिन्होंने मीमांसा पढ़ी है वहाँ कर्म करने का अधिकारी बताया ना सुखी विधक काल जीवित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 हाँ, मतलब परस्पर को संतुष्ट करते हुए ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष रूप परम श्रेय को प्राप्त करोगे लग जाएगा आ, एक दूसरे को परस्पर को संतुष्ट करते हुए ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष रूप परम श्रेय को प्राप्त करोगे करते अथवा अथवा स्वर्ग रूप परम श्रेय को प्राप्त करोगे कब यदि ज्ञान नहीं हुआ तो स्वर्ग रूप परम श्रेय को प्राप्त करोगे शास्त्रीय कर्म करने वाले का अधोगति नहीं होती है स्वर्ग अच्छा आगे देखेंगे किमच और कर्म करना चाहिए क्यों करना चाहिए तो भगवान बताते हैं देखिए ईष्टान भोगान ही दत्तान प्रदाये दो इस्तान भोगान ही वह देवा दास्यंते य भाविता तय दत्ताये आप्रदेय तै दत्ता आजाभ्युक् सह सह लगाइए ही करते क्योंकि यज्ञ भाविता यज्ञाविता देवा वह इष्टान ही करते यस्मा क्योंकि क्या कहेंगे ही यज्ञ भाविता वह इष्टा भोगा दास्ते ही करते क्योंकि यज्ञ भाविता कर्थ है यज्ञ के द्वारा संतुष्ट किए हुए देवाह देवता यज्ञ के द्वारा संतुष्ट किए हुए यज्ञ के द्वारा संतुष्ट किए हुए देवता ते है ना ते अर्थ क्या है कि तुम ए, क्या है यहाँ पर वो वा, वह वह कर्थ इस मभ्यम कि तुम सबको यज्ञ के द्वारा संतुष्ट हुए हुए देवता तुम सबको इष्टान भोगान दास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 देखो इसका फिर देखो भास्त में स्थान अभिप्रेतान मतलब अभीष्ट भोगान ही वह कर्म्यम देवा दस्यंतर मतलब वितरण करेंगे या देंगे कौन सा वो अभीष्ट पदार्थ कौन कौन देंगे जो व्यक्ति चाहेगा स्त्री पुत्र पशु पुत्रादी स्त्री पशुपुत्र आदि जो चाहेगा सब देवता देंगे यज्ञ भाविता कर्थ यज्ञ वर्धिता वर्दिता करोषिता मतलब यज्ञों से संतुष्ट देवता श्लोक तई दत्तान करते उन देवताओं के द्वारा उनके द्वारा दिए गए पदार्थों को एन देवताओं को अर्पित न करके इन देवताओं को अर्पित इन देवताओं को अप्रदाय अर्पित न करके यो भूंगते है जो सेवन करता है जो देवन करता है, है, है ना? उपयोग करता है देवताओं के द्वारा दिए गए इन पदार्थों को जो देवताओं को अर्पित न करके उपयोग करता है होगा चोरी है। इसलिए कोई भी वस्तु हो पहले देवार्पण करना चाहिए है ना भगवत अर्पण करना चाहिए अन्य आए वो भी भगवान को अर्पित करना चाहिए वस्त्र है नया वस्त्र हो तो पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए बाद में कहना चाहिए ऐसा सीधे नहीं करना चाहिए अब देखेंगे सही देवी ही दत्तान दत्तान के आगे क्या है भोगान उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को अपराधिक मतलब आंदोलन अकृत कि उन देवताओं के द्वारा दिए गए पदार्थों को भोगान करते पदार्थों को और क्या लिखा अभ्या के आगे देव्या कि इन देवताओं को न देकर उनके द्वारा दिए गए पदार्थों को इन देवताओं को अर्पित न करके आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ऋण न चुका कर जब देवता देते है तो ऋण चुकाना चाहिए देवताओं ने दिया तो उनको देवताओं को अर्पित करो की भगवान के लिए देवताओं के लिए गए पदार्थों से देवताओं का ऋण न चुका करके जो उपयोग करता है अर्थात अपनी देह और इंद्रियों को तृप्त करता है देह और इंद्रियों को तुप्त करता है, है।, करता है। इस करते है। तस्करा दे पारी देव देवी के भाग का अपहरण करने वाला देववादी के भाग का अपहरण करने वाला वो तस्करी है चोरी है हाँ। तो जो भी हो पहले भगवान को करना चाहिए अच्छा अब देखेंगे ये अभी ये पुनः पुनः जो अब बता रहे हैं कि पहले पंच महायज्ञ पंच महायज्ञ का नियम था सभी ग्रह करते थे उसके देवताओं को अर्पित हो जाता था अभी भी उसकी औपचारिकता तो घरों में चलती को डाल देते चीठी को डाल देते वही चंद्र है घरों में पुनः जो लोग देखेंगे यज्ञ शिष्टाते यज्ञ शिष्टासीन संचे के ते भुंजतेपा ये पचनती आत्मकरण आते यज्ञ शिष्टासीन से खाने वाले भाष्यकार बताएंगे यज्ञ से शेष बचे हुए अमृत नामक अन्न को खाने वाले या अमृत पुल्य अन्न को खाने वाले है ना यज्ञ से शेष बचे हुए अन्य को खाने वाले सतपुरुष संता का सतपुरुष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 बोलो बढ़िया बढ़िया बनना कर खा रहे हैं पाप से रही हो गए थे। नहीं परिश्रम करके उसको अर्पित करो फिर देवताओं को अर्पित करो <laughs> ये देखना ये जैसे शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले सत्पुरुष सर्व के लिए विषय मुचियंत सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं रही हो जाते हैं भुंजते ते तू अधम पापा ते पापा तू अघम भुंजते यहाँ पापा करते पापी ना हमने बताया ना पाप सबुं सकिन है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 का इतना बड़ा उपकार होता है पुत्र पर तो बड़ा है। किसी को पापा नहीं कहना चाहिए तो बिल्कुल अब ना ऐसा महाभास ने कहा शब्द नहीं कहना चाहिए यहां के नहीं कहना चाहिए तू अघम गुते वे पापी तो पाप खाते है कौन ये जो uh... की जो अपने लिए अन्न को पकाते हैं जो अपने लिए भोजन को पकाते हैं ये आत्म कारणात् पचनती अब हम बंधते जो अपने लिए भोजन को पकाते हैं वे पापी तो पाप को खाते हैं। किसको खाते हैं पाप को खा रहे हैं ऐसे देव आराधना के लिए पकाना चाहिए किसके लिए भाव की बात है ना मन में भाव है की हम भगवान के लिए पका रहे हैं देवताओं की आराधना के लिए पका रहे हैं। भावना ही प्रदान हो जाती है वो वो अच्छी बात है देवयज्ञ आदि निर्वर्त की देवय आदि को संपन्न करके कल देवयदि कल लिखा दूंगा अभी कुछ पंक्तियाँ लगा लेंगे देव यज्ञ आदि को संपन्न करके निर्वर्त का कर क्या अर्थ है संपन्न करके देव यज्ञ आदि को संपन्न करके उससे शेष बचे हुए अन्य को करते उसे शेष बचे हुए अन्य को सत्ष्टम अमृताख्यम असनम असनम करते पर अन्य जिसे खाया जाए उसे असन कहते हैं या भोजन असन कर भोजन है यहाँ पर असनम करते। कि देव, देव यज्ञ आदि को संपन्न करके उससे शेष बचे हुए अमृत नाम के अन्न को असन करते अन्य अब ध्यान देंगे असितुम शेला में शाम ऐसा देखेंगे यज्ञ सिस्टम अशतुम सीलम ऐसा ते यज्ञ शिष्टासीना क्या कहेंगे यज्ञ तत् सिस्टम से क्या लेंगे यज्ञ सिस्टम है ना तथ सिम कर्त है यज्ञ सिस्टम या देव यज्ञ सिस्टम है कि तज्ञ यज्ञ यज्ञ सिस्टम अस्तुम सीलम ऐसा ते यज्ञ शिष्टासीना यज्ञ से बचे हुए पदार्थ को खाना जिनका स्वभाव है उन्हें क्या कहेंगे यज्ञ शिष्टासीना ये गोवचन में है हाँ ऐसे सतपुरुष मुचन्ते सर्व किल विषय सभी पापों से छूट जाते हैं सर्व पाप ही यहाँ से कल बताएंगे आए ओम पूर्णमद पूर्णमिनम पूर्ण पूर्णम उद्यते पूर्णस्या पूर्णमा